महाभारत द्रोण पर्व एक शतमो अध्याय श्री कृष्ण और अर्जुन को आगे बढ़ा देख कौरव सैनिकों की निराशा तथा दुर्योधन का युद्ध के लिए आना संजय उच संतव मज्जान ृप तो समुदव तो संजय कहते हैं नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सबको लांग कर आगे बढ़ा हुआ देख भय के कारण आपके सैनिकों की मज्जा खिसकने लगी सर्वे तो प्रतिसनरिम्त सत्व चोदिता भूता महात्मा प्रत्यगछंद फिर वे लज्जित हुए समस्त महामनस्वी सैनिक धैर्य और साहस से प्रेरित हो युद्ध के लिए स्थिर चित्त होकर रोष पूर्वक अर्जुन की ओर जाने लगे ये गता पांडवम युद्धे रोषामर्स समन्वता तेद्यापि न निवर्तन ते सिंधव जो लोग युद्ध में रोज और अमरस से भरकर पांडुनंदन अर्जुन के सामने गए वे समुद्र तक गई हुई नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। भजमा नंत किल जैसे नास्तिक पुरुष वेदों से उनकी बताई हुई विधियों से दूर रहते हैं उसी प्रकार जो अधम मनुष्य थे वे ही अर्जुन के सामने जाकर भी लौट आए पेट दिखाकर भाग खड़े हुए वे नरक में पड़ अपने पाप का फल भोग रहे होंगे यथा राहो आशान मुक्तो प्रभा रथियों के सेना को लांग कर उनके घेरे से मुक्त हुए पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन राहु के मुंह से छुटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई दिए मत्व महाजालम्बिदारिग तथा कृष्णाव दृश्यता सेना जालम विदार्य जैसे दो मत्स्य किसी महाजाल को फाड़कर निकल जाने पर क्लेश हो जाते हैं उसी प्रकार उस सेना समूह को विदीर्ण करके श्री कृष्ण और अर्जुन क्लेश रहित दिखाई क्लेशा द्रोणा निका दुर्भिदा शेता महात्मा काल्य सूर्या विबोधित शस्त्रों से भरे हुए आचार्य द्रोण के दुर्भेद्य से छुटकारा पाकर पा महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन उदित हुए प्रलय काल के सूर्य के समान दृष्टि हो रहे थे शस्त्र महात्म शत्रु संवाद कारिण विमुक्त ज्वलन स्पर्शान मकर शत्रो को संतप्त करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अग्नि के समान दाहक स्पर्श वाले बगर के मुख से छूटे हुए दो मत्स्यो के समान अस्त्र शस्त्रों की बाधाओं तथा संकटों से मुक्त दिखाई दे रहे थे अक्षो भयताम से नाम तो समुद्रम तावकास्तव पुत्रास्त द्रोणाने कस्थ तो सौ नईत चक्रु सदा प्रतिमति जैसे दो मगर समुद्र दो मगर समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं उसी प्रकार उन दोनों ने सारी सेना को व्याकुल कर दिया आपके सैनिकों तथा पुत्रों ने उस समय द्रोणाचार्य के सैन्य में हुए और अर्जुन के संबंध में यह विचार किया था कि ये दोनों द्रोण को नहीं लांग सकेंगे तो तुत दृष्टिक्रांतरोम महादि नास संसुर महाराज सिंधुराज जीवितम् जीवितम परंतु महाराज जब वे दोनों महातेजस्वी वीर द्रोणाचार्य के सैन्य व्यूह को लांग गए तब उन्हें देखकर आपके पुत्रों को सिंधुराज के जीवित रहने की आशा नहीं रह गई आशा बलवती राज सिंधुराज और अर्जुन द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा के हाथ से नहीं छूट सकेंगे सिंधुराज के जीवन की आशा प्रबल हो उठी थी काम आसा विफली कृत्य संतीर्ण तर तपो द्रोणानी कम चुस्तरम महाराज शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों वीर श्रीकृष्ण और अर्जुन लोगों के उस आशा को विफल करके द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा की दुस्तर सेना को लांघ गए अथ को को निराशा जीवितम्ना दो के समान सारी सेना लांघकर खड़े हुए उन दोनों वीरों दृष्टित आपके सैनिकों ने निराश होकर सिंधु राज के जीवन की आशा त्याग दी मिथस् समेता कृष्ण धनंजय दूसरों का भय बढ़ाने और स्वयं निर्भय रहने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में वध के विषय में इस जयद्रथयराष्ट्र महारथक्ष यद्यपि धृतराष्ट्र के छह महारथी पुत्रों ने जयद्रथ को अपने बीच में छिपा रखा है तथापि यदि वह मेरी आँखों को दिख गया तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा यद्यस्य समरे यदि देवताओं से ही साक्षात इंद्र भी सम्रांगण में इसकी रक्षा करे तो भी हम दोनों इसे अवश्य मार डालेंगे इस प्रकार दोनों कृष्ण आपस में बात कर रहे थे ये कृष्ण महाबाहू तो की खोज करते हुए कृष्ण और अर्जुन ने उस समय जब आपस में बातें कही तब आपके पुत्र बहुत कोलाहल करने लगे अतिथ्य मरुधन वो त्रिस्तो गज स्वस्थ हो तथा दम जैसे मरुभूमि को लांग कर जाते हुए दो प्यासे हाथी पानी पीकर तृप्त एवं संतुष्ट हो गए हों, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन भी शत्रु सेना को लांग कर अत्यंत प्रसन्न हुए थे व्याघ्र सिंह गजाकृा अतिक्रम्य च पर्वताम ही मृत्यु जरा तिग जैसे व्याघ्र सिंह और हाथियों से भरे हुए पर्वतों को लांग कर दो व्यापारी प्रसन्न दिखाई देते उसी प्रकार मृत्यु और जरा से रहित और अर्जुन भी उस सेना को संतुष्ट दिखते हैं थे। तथा ही मुख वर्णी में द्रोणा दास विसाकार इन दोनों के मुख की कांति वैसी ही थी ऐसा सभी सैनिक मान रहे थे विषधर सर्प और प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर द्रोणाचार्य तथा अन्य नरेशों के हाथ से छूटे हुए दो प्रकाशमान सूर्यों के सदस्य श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां देखकर आपके समस्त सैनिक सब ओर से कोलाहल मचा रहे थे वे सागर का विमुक्त यथा समुद्र के समान विशाल द्रोण सेना से मुक्त हुए वे दोनों शत्रु धमन वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे प्रसन्न दिखाई देते थे मानो महासागर लांगे हो अस्त्र महतो मुक्त द्रोण हार्दिक रक्षिता रोचमाव दृश्येताम इंद्राग्नो सदृशो रणे द्रोणाचार्य और कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित महान अस्त्र समुदाय से छूट कर वे दोनों वीर सम्रांगण में इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे उद्भिन्न भारद्वाजस्य द्रोणाचार्य के तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर छिदे हुए थे और उनसे रक्त की धारा बह रही थी उस समय वे लाल कनेर से भरे हुए दो पर्वतों के समान सुशोभित होते थे द्रोणक ृद शो अक्रिय प्रसाघो निर्दानिश विद्युत द्रोणश्रांुक्त सूर्यदूति मिराधि द्रोणाचार्य जिस सैन्य सरोवर के ग्राह्य जंतु थे जो शक्तिरूपी विस्थर्थ से भरा था लोहे के बाण जिसके भीतर भयंकर मगर का भय उत्पन्न करते थे बड़े बड़े छत्री जिसमें जल के समान शोभा पाते थे धनुष की टंकार मेघ गर्जना के समान सुनाई पड़ती थी, गदा और खा विद्युत के समान चमक रहे थे और द्रोणाचार्य के बाण ही जहाँ मेघ बनकर बरस रहे थे उससे मुक्त हुए श्री कृष्ण और अर्जुन राहु से छूटे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे बाहु वसंते नो तपांते सरिता महाग्राह थे बाहुभ्या ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई बड़े बड़े ग्राहों से व्याप्त समुद्रगाम ने इरावती रावी विपाशा व्यास सतद्रु सतजल सतलज और चंद्रभागा चुनाव इन पांचों नदियों के साथ छठी सिंधु नदी को श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भुजाओं से तैर कर पार किया हो इत कृष्ण में सर्वभूतान्य मनंत द्रोणास्त्र बल वारणा इस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त बल का निवारण करने के कारण समस्त प्राणी श्री कृष्ण और अर्जुन को लोक विख्यात प्रशस्त गुणयुक्त महाधनुर्धन मानने लगे तो लिप्संतो जैसे पानी पीने के घाट पर आए हुए को दबोच लेने की इच्छा से दो व्याघ्र खड़े हो उसी प्रकार निकटवर्तीद्रथ को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर देखते हुए वे, वे दोनों वीर खड़े थे यथाही मुखबर में तब महाराज महाराज उस समय उन दोनों के मुख पर जैसी कांति थी उसके अनुसार आपके ने जैद्रत को मरा हुआ ही मारा महाबाहु संयुक्तो कृष्ण पांडव एक साथ बैठे हुए लाल नेत्र वाले महाबाहु श्री कृष्ण और को देखकर से उल्लसित हो बारंबार गर्जना करने लगे। सूर्य पाप हाथों में बाग दौड़ लिए श्री कृष्ण और धनु धारण किए अर्जुन इन दोनों की प्रभा सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ती थी हर से तयोरा से समीपे हर्ष एव त्रोणा जैसे मांस का टुकड़ा देखकर दो बाजों को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य की सेना से मुक्त हुए उन दोनों वीरों को अपने पास ही जैन को देखकर सब प्रकार से हर्ष ही हुआ तो तु सैंधव मालोक्य समान विवाह के सहसा पे तथु क्रुद्धौ सेना विवाह मिशम अपने समीप ही खड़े हुए से सिंधुराज जद्रथ को देखकर तत्काल वे दोनों वीर कुपित हो उसी प्रकार सहसा उस पर टूट पड़े जैसे दो बाज मांस पर झपट रहे हो तो दृष्टवा तो व्यक्तिक्रे धनजय सिंधु राज्य रक्षा पराक्रांत सुत श्री कृष्ण और अर्जुन सारी सेना को लांघकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने सिंधुराज की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना आरम्भ किया द्रोड़ नाबद्ध कवचो राजा दुर्योधन न प्रभो घोड़ों प्रभो के संस्कार को जानने वाला राजा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य के बांधे हुए कवच को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध भूमि गया था कृष्ण अग्रतः पार्थो महेश्वासो नरेश्वर नरेधनु श्रीकृष्ण और अर्जुन को लांग कर आपका पुत्र कमल श्रीकृष्ण के सामने जा पहुंचा तथा प्रावाद्यंत व्यति तव पुत्र धनंजय तदंतर आपका दुर्योधन जब अर्जुन को भी लांग कर आगे बढ़ गया तब सारी सेनाओं में हर्षपूर्ण बाजे बजने से कृष्ण यो प्रमुखे दुर्योधन को वहाँ से कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा देख शंखो की ध्वनि से मिले हुए सिंहनाथ के शब्द सब और गूंजने लगे ये सिंधुराज गोपतार ते समरे प्रभो प्रभो सिंधुराज की रक्षा करने वाले जो अग्नि के समान तेजस्वी वीर थे ने आपके पुत्र को सम्रांगण में डटा हुआ देख बड़े प्रसन्न हुए दृष्टवा दुर्योधनम कृष्णों व्यिक्रांतम सहानुगम अभ्रभित राजन प्राप्त कालम इदम वच राज दुर्योधन सबको कर सामने आ गया यह देखकर ने अर्जुन से यह समय कही श्री महाभारत द्रोण परमड़ी जयद्रथवध दुर्योधन दुर्योधनागमरे एकाधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में दुर्योधन का आगमन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ